बोलवृंदावन बिहारी जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय त्रिपराश सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यहाँ कमल वग्म जगत प्यती विश्वर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्ति तो हम बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूपं श्री साग्र जात सह गणुनाथान्वित तम सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पादान सह गणलताश्री विशाखान्विता आजा लंबितुजौ कनकावदात संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौरौ युगधर्मौ वंदे जगत्वतामिणतिरित प्रेम लक्ष्मीभरा साक्षापाण अखिल मधुरमा संपदा संप्रदाय गांी विभ्रमाण उपचितरिता चातुरी चंबो भूयात आभीर नारी कुचकलशतटा लृति मंगलाय मधुरमी मतहंसी प्रणा प्रणय कुसुम बाटी भंग संगीत घोष सुरत समर सुरतसमरभरीपूत नारे जयति हृदय दैंशी कोपी वंशी निनाद नारायण नमस्कृत्य नरम चुनुतम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर वाचाकभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कर्णे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुन्नाथ दासजीवे दया द्रा पद्म बनानिच पुराण पठनम तत्रि हरि बोल सुवृंदावन बिहारी मंगल श्री संकल्प कलद्रो श्री विष्णा चकवर्तीपाद अपनी विभिन्न अभिलाषाएं श्री गुरुजनों के चरणारिंद में श्री किशोर जी के चरणार्विंद में निवेदित कराए शरणागति का अंगी स्वरूप है मुख्य स्वरूप है आत्मनिक्षेप वो है अंगी और पांच चीज जो है वे हैं उसकी अंग आनुकूल्य संकल्प प्रातकूल्य वर्जनम रक्षिष्य विश्वास गोप्त तथा हरि वो हरिमन महाप्रभु कृपा आत्मनिक्षेप और कापण्यम इन आत्म निक्षेप अपने आप को श्री प्रियालाल के श्री चरणारविंद में ठाकुर जी के गुरुदेव के श्री चरणारविंद में समर्पित कर देना इसका नाम है शरणागति अपने आप को निक्षेप कर देना यह मुख्य अंगी और इसी के अनुभव रूप में पांच चीज प्रकट हो रही हैं अनुकूल से संकल्प श्री ठाकुर को जो वस्तु अच्छी लगे ठाकुर और उनके वैभव ठाकुर और उनके व्यूह रूप में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको कोई वस्तु अच्छी लगे इसका हम संकल्प करें जीव ठाकुर का व्यूह है माया भी ठाकुर की व्यूह है स्वरूप शक्ति भी ठाकुर की ब्यूह है जैसे सूर्य एक है परंतु सूर्य को ही हम चार रूपों में सूर्य का दर्शन करते हैं सूर्य सूर्य का मंडल सूर्य के बाहर विराजमान रश्मि समूह और रश्मि समूह के बाहर भी विराजमान तम अंधकार ये सभी सूर्य के स्वरूप हैं है स्वरूप के स्वरूप नहीं है ये स्वरूप के सूर्य के ये कहीं व्यूह रूप हो करके ही विराजमान जैसे राजा है तो राजा की सेना राजा के मंत्री राजा का कोष राजा के जो धन तो ये राजा के जो अंग हैं सचिव गुप्तचर ये राजा के व्यूह कहलाते हैं व्यूह है ऐसे ही श्री भगवान उनकी स्वरूप शक्ति उनकी तटस्था शक्ति और उनकी बहिरंगा शक्ति ये सब सबकी सब राजा की व्यूह कहलाएंगे ब्रह्म की व्यूह कहलाएंगे पर कहने में यही आएगा कि किसी ने किरण का स्पर्श किया तो वे कह रहा है ये सूर्य है जैसे राज सेवक को राजा ही कह दिया जाता है इसी तरह से वेदांत में भगवान की शक्ति को भी भगवान के अंश को भी भगवान ही कह दिया जाता है ंत ये सूर्य सूर्यमंडल सूर्य का बहिर स्थित तेज समूह और तेज समूह के बाहर जहां सूर्य अपना पूर्ण प्रकाश नहीं कर रहा है वहां झुटपुटा या तम ये जैसे राजा के ही अंग कहलाएंगे सूर्य के ही अंग कहलाएंगे इसी प्रकार इनको कह दिया जाता है सूर्य और इसी दृष्टि से शास्त्र में कह दिया गया सर्वम खल ब्रह्मो नाना सिंजन यह कह दिया गया तत्वतः जीव कोई ईश्वर बन गया हो सो बात नहीं है किरण सूर्य बन गई हो सो बात नहीं है सूर्य का जो मंडल है वो सूर्य बन गया हो सो बात नहीं सूर्य अलग वस्तु हैं देवता जो सूर्य हैं, नारायण वे है, अलग वस्तु हैं उनका मंडल उनकी किरणें, उनका झुटपुटा जो तम रूप है वो एक अलग वस्तु है इसी प्रकार ब्यूरूप में भगवान की शक्ति है यदि स्वरूप को ही शक्ति मान लिया जाएगा पूर्णतः तो शक्ति के जो दोष हैं वो ईश्वर में आ जाएंगे इसलिए स्वाभाविक वेदाभेद की जगह जो अचिंत वेदाभेद है उसमें अचिंत शब्द को जोड़ने का तात्पर्य यह कि स्वाभाविक वेदाभेद करने पर जीव के दोष जीव की अल्पज्ञता जीव का माया से बद्ध होने हो या ना यह सारे गुण ब्रह्म के कहलाने लगेंगे परंतु तो ऐसा नहीं है ये व्यूह सारे गुण व्यूह के कहलाएंगे ये ईश्वर के नहीं कहलाएंगे माया का जो शांत घोर मूल रूप सत्वगुण का गुण है शांत शांत जो रजोगुण है उसका गुण है घोर सुख दुख प्रदान करना और तम गुण का है मूल तो शांत घोर मूल ये जो माया के गुण हैं वे भगवान के भगवान में भी पहुंच जाएंगे ये स्वरूप माना जाए पंत स्वरूप नहीं माना जाएगा इसलिए ये सब भगवान के ब्यू रूप हैं जीव ईश्वर का अंश तो है पर जीव ईश्वर का अंश उस तरह से नहीं है जैसे कोई मिश्री के पहाड़ को छेनी हथौड़ी लेकर के उसने एक चोट मारी और एक चिप्स अलग टूट करके गिर गई ऐसा नहीं है जी वो उसका व्यू है वो ईश्वर से अलग किया हुआ अंश नहीं है यदि ईश्वर से पूरी तरह से अलग किया होता तो जो ईश्वर के गुण हैं, वो उसमें भी कहीं सैद्धांतिक रूप से विराजमान होते समुद्र में जो गुण हैं H2O, वो सारे के सारे गुण एक बूंद में भी होने चाहिए योग्य तो मिल जाएंगे इसलिए कहीं जीव को बिल्कुल ईश्वर का अंश नहीं कहा जा सकता है कि दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन मिलकर के जैसे जल बना तो ये पूरे के पूरे को भगवान में भी योग्य तो मिल जाएंगे परंतु ऐसा नहीं है जीव एक अलग पदार्थ है है भगवान का व्यू माया एक अलग पदार्थ है है भगवान का व्यू उसको ब्यू कहेंगे उसे हम भगवत स्वरूप नहीं कहेंगे परंतु तो व्यूह को अलग नहीं कह सकते हैं जैसे सेना राजा ही कहलाएगी सामान्य बोलने में सेना को हम राजा ही कहेंगे राजपुरुष को राजा ही कहा जाएगा संबोधन भी उसको कभी कभी राजा करके संबोधन कर दिया जाएगा एक से से भी हजूर कहकर के एक आम आदमी सरकार कहकर के बोल देता है इसी तरह से जीव को भी सच्चद आनंद कह दिया गया जीव सच्च में सच्चदानंद रूपता है वो तटस्था शक्ति वाली सच्चदानंद रूपता है जीव में स्वरूप शक्ति वाली सच्चदानंद रूपता नहीं इसलिए ब्रह्मसूत्रों में अंत में एक बात कही गई चौथे अध्याय में कि सच्चदानंद होने पर भी जीव में सृष्टि और संहार करने की जो शक्ति है वो उसमें नहीं है सृष्टि संहार करने की शक्ति नहीं है अर्थात वो एक अलग कोटि का सचित आनंद है इसलिए जीव के दोष जीव की अल्पज्ञता जीव का माया से प्रभावित हो जाना ये ईश्वर में ये दोष नहीं पहुंचेंगे तो श्री जीव सदा सदा भगवान के आश्रित होकर के रहेगा तो अनुकूल से संकल्प का तात्पर्य है कि भगवान और उनके जितने भी व्यू हैं सबके हम अनुकूल हो करके रहे अर्थात सारा जीव का जीव जगत का इतना लंबा चौड़ा जो विस्तार है उसको भी यथोचित आदर प्रदान करते हुए रहे अहिंसा को भी धारण करें जीव मात्र के प्रति आदर की भावना को भी धारण करें सबको आत्म ये जो विचार है इसको धारण करें तो भगवान के प्रति भी अनुकूल संकल्प भगवान को हमारी चेष्टाओं से असुविधा न हो यह हम विचार करें इसी तरह से भले हम पैरासाइट है। हैं, हम परोपजीवी हैं परंतु परोजीवी होने पर भी यथा जो हमारे अधिकार में आता है उस वस्तु को तो हम भोगें परंतु जो हमारे अधिकार में नहीं है उस वस्तु को हम क्यों भोगें? उसको हम कष्ट न दे इसलिए आत्मकुले संकल्प हर एक वस्तु जल चेतन सब को यथोचित उसका जो स्वरूप है उसको संकल्प उसको हम आदर प्रदान करें ये हुए एक भक्ति पर तो मुख्य भक्ति नहीं है यह आत्मनिक्षेप का एक अनुभव है उसका एक रिएक्शन है तो प्रतिकूल से वर्जन किसी को हमारी वस्तु हमारे द्वारा प्रतिकूलता हो इसका भी हम वर्जन करें जड़ हो चेतन हो उसमें प्रतिकूलता नहीं हो उसके प्रति एक उचित आदर हम प्रदान करें। वस्तु को हम संभालकर कर जय वस्तु को भी कहीं ना कहीं आदर देते हुए संभाल करके रखे वस्तु पड़ी है और धरी है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है वस्तु को धरा हुआ होना चाहिए घर में फूल के तरह से पड़ी हुई नहीं कि ये ये पड़ी हुई है और ये धरी हुई है तो पड़ी हुई और धरी हुई में जो अंतर है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए तो प्रात से वर्जनम जो है उसका हम वर्जन करें जड़ चेतन सबके प्रति जो व्यवहार है उसका वर्जन विश्वासः भगवान रक्षक रक्षा करेंगे इस बात का हमें कहीं ना कहीं विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे हर क्षण रक्षा करने वाले हैं गोप हे प्रभु मैंने आपको अपना रक्षक रूप में वर्णन कर दिया यह भी अनुभाव है मुख्य भक्ति नहीं है तथा आप मेरी सब प्रकार से रक्षा करेंगे भक्ति है मैंने अपने आप को तुमको सौंप दिया इसका नाम है शरणागति मैं आपकी शरणागति हो गया हूं अपने आप को निक्षेप अपने आप को मैंने तुम्हारे चरणों में डाल दिया है यह मुख्य भक्ति है बाद अनुभव है उसके रिएक्शन है और काल्पण्यम दीनता और उस दीनता को धारण करते हुए विभिन्न संकल्प श्री विश्वनाथ चक्रती जी ने प्रस्तुत किए और इन संकल्पों को करके अंत में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं किनके चरणों में बोले श्री गुरुदेव श्रीमद महाप्रभु और श्री प्रियालाल पहले गुरुदेव के माध्यम गुरुदेव की वंदना की गुरुदेव की वंदना करते हुए अपनी संपूर्ण गुल परंपरा उनका वंदन किया कि जो श्री रंगमंजरी जी पेमजरी जी मंजुलाली जी श्री भानुमती जी श्री लवंग जी ये सब मेरे ऊपर कृपा कर और उस कृपा के अंतर्गत वे ये कर आय कि श्री रंगमंजरी जी अर्थात श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी या इनके परम गुरु श्री कृष्णचरण गोस्वामी जी उनकी वंदना श्री रामचरण गोस्वामी जी प्रेम मंजरी होकर के विराजमान श्री मंजुलाल जी परात्पर गुरु होकर के जो विराजमान है परात्पर परम परम गुरु होकर के जो विराजमान है वे लीला मंजरी, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी या मंजुलाली होकर के जो विराजमान हैं, श्री गोण मंजिरी जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री भानुमती जी श्री जीव गोस्वामी जी या बिलास मंजरी होकर के जो विराजमान है भानुमंजरी बिलास मंजरी दोनों स्वरूप, श्री में लवंग मंजरी जी सनातन गोस्वामी जी इन सब की वंदना की गुरु प्रणाली की वंदना की और गुरु प्रणाली की वंदना करने के बाद में अंत में श्रीमंद महाप्रभु की वंदना की और कल के कथा प्रसंग में ये निरूपण कराए कि श्रीमंद महाप्रभु का स्वरूप स्वरूप जागान स्वरूप और आशमित स्वरूप श्री कृष्ण की तीन अभिलाषाएं रह गई उन तीन अभिलाषाओं को गौर लीला में पूरा किया गया श्री राधारानी की भी तीन अभिलाषाएं रह गई उन तीन अभिलाषाओं को श्री गौर लीला में पूरा किया गया श्री सखियों की भी तीन अभिलाषाएं रह गई उन तीन आशाओं को तीन अभिलाषाओं को श्री गौर लीला में पूर्ण किया ऐसे श्रीमंत महाप्रभु गौर दयानिधि होकर के विराजमान श्री नंद सोनू ही गौर होकर के विराजमान हुए हैं कृष्ण लीला का ही एक इतिहास क्रम में कृष्ण लीला के ही परिशिष्ट रूप में श्री गौर लीला विराजमान है जब कृष्णचंद्र अवतार धारण करते हैं जिस द्वापर के अंत में उसी के आगामी कलयुग के प्रारंभ में श्री हरि उनका अवतार होता है यह बंदना कहता है अब छानवे मां श्लोक है 96 श्री राधा गिरिभृत ललता प्रसाद लभ्यू इति ब्रिज बने मेहती प्रसिद्धिम श्रुवाश्रयाण ललते तब पाद पद्मित दृषम मय हा विधे अब श्री ललताजी की वंदना कर रहे हैं ललताजी की वंदना है कि हे श्री ललते जगत में बड़ी भारी नाम फैल रहा है तुम्हारा बड़ी प्रसिद्धि है कि श्री राधिका गिरभृत ललता प्रसाद लभ्यू श्री राधिका की कृपा और गिरधारी श्री कृष्ण इनकी कृपा श्री ललता जी की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगी ललता जी कृपा करेंगी तो श्री कृष्ण और श्री राधिका इनकी कृपा प्राप्त होगी हे श्री ललित आप श्री राधाणी से 21 दिन बड़ी हैं श्री परम परम कृपाई होकर के विराजमान श्री राधिका की मौसी की बेटी बहन बहन होकर के विराजमान है मुसे मौसेरी बहन होकर के ये विराजमान है वैसे भी लीला में भी तो हे श्री राधिके आपकी कृपा के बिना श्री राधा और गिरभर इनकी कृपा की प्राप्ति नहीं होती श्री राधिका गिरभृत ललताप प्रसाद लभ्यू इन दोनों श्री राधिका कृष्ण इनके चरणविंद ललताजी की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं ब्रिज बने मेहती प्रसिद्धि ये में अत्यंत अत्यंत प्रसिद्धि होकर के विराजमान श्रुताश्रयाण ललते आपकी इस मेहमा को सुनकर के हे ललते तब पाद पद्मण रंजित दशम मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है और अपने आप को आत्मनिक्षेप रूपी जो मुख्य शरणागति है वो आपके ग्रहण की है ललते आपकी मैंने शरणागति ग्रहण की है इसलिए चरणों में पड़े हुए इस व्यक्ति के ऊपर श्रुवाश्रयाण ललते मैंने आपका आश्रय लिया है कारुण्य रंजित दशम मैं हा निधि मेरे ऊपर करुणा से युक्त दृष्टि आप डालो हे शिवलते आप मेरे ऊपर कारुण्य रंजित दृष्टि करुणा से युक्त अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालो श्री राधिका गिरभृता श्री शब्द श्री राधिका का स्वरूप है ऐसे ही श्री शब्द श्री कृष्ण का स्वरूप है यह विशेषण नहीं है यह स्वरूप ही है श्री कृष्ण कहते हैं तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण का शरीर और कृष्ण दोनों एक है श्री राधिका कहते हैं तो राधिका उनकी शोभा मात्र नहीं है विशेषण नहीं है बल्कि उनका स्वरूप ही है श्री कहने पर राधिका उनका स्वरूप है विशेषण कहते हैं जो अन्य से अलग करे अन्य व्यावर्तक उसका नाम है विशेषण काली गाय तो वह सजातीय वस्तु में भी सफेद गाय से काली गाय को अलग कर रहा है शामा गाय कहने पर शामा यह लाल पीली नीली जो और गाय है उनसे अलग करने वाला है तो विशेषण सर्वदा व्यावर्तक होता है परंतु तो यहां पर व्यावर्तक अर्थ में नहीं है यहां पर श्री राधिका कहने का तात्पर्य है जैसे राहु का सिर सिर ही राहु है ऐसे ही चिन्मय शक्ति ही श्री राधिका होकर के विराजमान है श्रीमद भागवतम जब कहा जाता है तो सामर्थ्य ताकत से युक्त भागवत यह अर्थ नहीं है श्री का तात्पर्य है श्रीमद का तात्पर्य है कृष्ण ही भागवत है जो चिन्ह में शक्ति है वही भागवत होकर के विराजमान है तो स्वरूप वाची होकर के श्री शब्द को ग्रहण करना चाहिए तो श्री राधिका गिरवर हो श्री राधिका गिरवर इनकी प्राप्ति जो श्री राधिका गिरवर और उनके स्वरूप राधिका गिरवर से अलग नहीं है उन दोनों की प्राप्ति ललता प्रसाद लभ्य श्री ललता जी उनकी कृपा के द्वारा ही श्री राधे का गिरधर इन दोनों की प्राप्ति हो सकती है ऐसी बने महती प्रसिद्धि बन में महती प्रसिद्धि है यदि किसी को भाव सिद्धि हो भी गई है तब भी स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे श्री ललताजी का अनुगत्य ग्रहण करना पड़ेगा एक बार उसको भाव सिद्धि हो गई है को प्राप्त करने के लिए उसे श्री ललता जी का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा प्रसाद हो। ल्रिज बने बेहती प्रसिद्धि ये ब्रिज में सर्वत्र प्रसिद्धि है अर्थात अन्य जो अवतार हैं उनमें तो ऐश्वर्य अवतारों में तो जहां भाव की सिद्धि हो गई स्वरूप की सिद्धि हो गई तो भाव की सिद्धि अपने आप हो गई भाव सिद्धि हो गई बेकुंठ में पहुंच गए बैकुंट में पहुंच गए छुट्टी हुई परंतु यहां पर मंजरी भाव को प्राप्त करना और साथ के साथ में लीला में स्वरूप की भी प्राप्ति होना ये प्राप्त होना कि श्री राधिका की जो ताई उनकी नंद की भेटी है ऐसा ऐसा जो व्यवहार है लोक व्यवहार उस लोक व्यवहार की सिद्धि करने के लिए यहां पर श्री ललिता जी की प्राप्ति होना अत्यंत अत्यंत अनुभव जब साधक चिन्मय देह को एक बार प्राप्त कर चुका है भैकुंठ में पहुंच गया तब चुनमय गोपी गर्भ से ही उसको जन्म की प्राप्ति होगी गर्भवास नहीं है इसको गर्भवास मत समझना उसे दोबारा जब चुनमय दे उसको पहले नहीं मिल चुका है और चिन्मय है उस चिन्मय के द्वारा उसे लीला में जब जन्म की प्राप्ति होगी तब कहीं में घूमते घूमते ललताजी से उस बालक भी संग हो जाएगा फिर ललता जब कृपा करेंगे तब उसे कहीं नुकुंज में लीला में प्रवेश की प्राप्ति होगी तो इस प्रकार श्री ललता की कृपा के द्वारा ही ब्रिजबंध में श्री राधिका परकर में जीव की प्राप्ति होती है ये खूब प्रसिद्धि है इसलिए हे ललते मैं आपके चरण कमलों का आश्रया आश्रय कब ग्रहण करूंगी शुत्वा आश्रया ललते पम पाद पद्म में आपके चरण कमलों का आश्रय करूंगी यह भी संकल्प है संकल्प में यह भी एक संकल्प ही हो गया जैसे इतने संकल्प है ऐसे ये भी कौ मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगी हे ललते कारुण्य रंजित <coughs> मैं हाध ही आप कारुण्य से युक्त दृष्टि मेरे ऊपर कब डालोगी कब डालोगी आगे कह रहे हैं तुम नाम रूप गुणशील वयोग ऐक्या राधे सुदशम सदशा प्रसिद्धा आग शतान निरुपाधि कृपा विशाखे अब विशाखा जी की प्रार्थना कर रहे ललिता जी की प्रार्थना की अब श्री विशाखा जी की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री विशाखे आप मेरे ऊपर अपूरूप से कृपा कर करो श्री विशाखा और राधे का ये दोनों एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुई और ज्योतिष शास्त्र में विशाखा का नाम राधा है और राधा नक्षत्र का नाम ही विशाखा है चाहे राधा नक्षत्र का हो चाहे विशाखा नक्षत्र का हो एक ही नक्षत्र का बोध होता है तो ज्योतिष शास्त्र में राधा विशाखा ये दोनों एक नक्षत्र होकर के ही विराजमान है तो यहां पर कह रहे हैं कि हे श्री राधिके आपका हे श्री विशाखा आपका नाम भी राधिका का नाम है क्योंकि राधा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र ही ज्योतिष शास्त्र में होता है दृश्य खगोल में राधा विशाखा ये एक ही नक्षत्र के दो नाम है तो नाम में एक है फिर गुण में भी एक हो होधिक आप में जितने गुण है उतने तो ही गुण हृषि विशाखा आप में भी विराजमान हैं तो नाम में समानता है रूप में समानता है गुण और शील में भी समानता है शील में भी समानता श्री राधिका उनमें जैसे मध्या नायिकात्व तो प्राप्त है जैसे मान में श्री राधिका आप धीरा धीरा, धीरा नायिका होकर के विराजमान होती हैं, इसी प्रकार श्री विशाखा भी धीरा धीरा नायिका होकर के विराजमान है मध्या स्वरूप को धारण करके विराजमान है इसलिए शील में स्वभाव में भी एक सा ना तो ललता की तरह से अत्यंत प्रखर है धुआंधार्थना कर रही हूँ ऐसा भी नहीं है श्री श्याम श्यामचंद्र के साथ में वामता भी है और प्रखरता भी है वामता भी है और विनम्रता भी है तो एक समन्वय स्थापित करके एक बैलेंस स्थापित करके आप सर्वदा सर्वदा चलने वाली हो तो शील भी मध्यम जो स्वरूप है वह आपका विराजमान है तो नाम में श्री राधिका की विशाखा की समानता है रूप में समानता है गुणों में भी दोनों में समानता है स्वभाव में भी समानता है और वयो भी क्या वय में भी एक हैं दोनों समकाल में ही उत्पन्न हुई एक ही दिन दोनों का विशाखा राधिका दोनों का जन्म एक दिन ही होकर के विराजमान राधे वास सुद श्याम इसलिए श्री विशाखा भी राधिका की तरह ही दिखाई देती है राधे वो भास सुदुशाम जितनी भी सुदुशाम माने मानी सुंदरीगण श्री किशोरी जी की उनके बीच में राधिका ही राधिका की तरह से ही विशाखा आप दिखाई देती हो प्रसिद्ध हो आक शतानी अगण मैंने सैकड़ों सैकड़ों अपराध किए हैं पंत हे श्री विशाखे आप मेरे उन अपराधों को स्वीकार मत करें और उनको न गिनते हुए उरी मुझे आप स्वीकार करें मैं अपने आप को आपको निक्षेप आत्म निक्षेप निक्षे, ये जो शरणागति है आपकी ग्रहण कर रहा हूं तन माम वरांगाधि कृपे विशाखे इसलिए हे वरांगी सर्व सुंदर श्री श्रीअंग वाली कृपा साधक की योग्यता न देख करके कृपा करने वाली अयोग्य के ऊपर भी कृपा कर देने वाली है निरुपाधि कृपा करने वाली श्री विशाखे आप माम उर्वी उर्सो मुझे भी अपना बना लो कब वो अवसर होगा श्री विशाखा जी कहेंगे ये तो मेरे युद्ध की दासी है ऐसा कहकर के, के मुझे अपने युद्ध की दासी बना करके आप विराजमान अब तक नाम देंगे? केवल होलता विशाखा इन दो का नाम प्रधान का नाम ले लिया यो तो सारी आनंद सखी है फिर उनके गुणों का गायन करने पर कहीं ग्रंथ बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अब एक श्लोक में प्रिय सखा अप्री नर्म सखी अप्री नर्म सखा इन दोनों की वंदना कर रही है सखा चार प्रकार के कुछ सखाएं सुर सखा जो श्री श्याम सुंदर से अवस्था में थोड़े बड़े हैं है सखा परंतु ये श्याम सुंदर की रक्षा करने में प्रवृत्त होते हैं और इनका सक्ष प्रीति बात्सल्य की गंध से युक्त है तो बासलगंध प्रीति विराजमान जैसे श्री बलभद्र सुभद्र मणिभद्र ये जो गण हैं ये कृष्ण से थोड़े बड़े हैं और कृष्ण के प्रति छोटे भाई का व्यवहार रखते हैं दूसरे जो सखा हैं वो हैं प्री सखा प्री सखा जो हैं जो अपने आप को बिल्कुल छोटा समझते हैं और इनको दौड़ाते हैं ऐ दौड़ करके जा जाए जल लेकर के आता लाया भैया और ऐसा करके दौड़ के जाए और तुरंत ठाकुर जी को जल पिवाए कोई पेड़ के ऊपर चढ़ करके जल्दी से फल तोड़ करके लाए ठाकुर जी को दे तो ये प्री सखा जिनमें दास से गंधी प्रीति है और अवस्था में छोटे है। सखाएं हैं प्री से सखाए जो सम वयस्क हैं लगभग सब वयस्क और इनमें केवल शुद्ध सक्ष भाव है कंधे पर चढ़ेंगे कंधा पे चढ़ाएंगे श्री रामा की तरह से वहा कृष्ण भगवान श्री चौथी जो है, हैं हैं वे नर्म सखा यह महत्वपूर्ण है और प्रिय नर्म सखा वे हैं जो के रहस्य को भी जानने वाले हैं श्री राधिका के साथ में श्याम सुंदर की प्रीति है इस प्रीति में जिनका क्रियात्मक सहयोग है दौत्य करने में श्री प्रिया दोनों को मिलाने में जिनका क्रियात्मक सहयोग प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है वे हैं प्रिय नर्म सखा वे प्रिय नर्म सखा विमोक्ष उपासना पद्धति में जहां सक्ष प्रीति रही है वहां प्रिय नर्म सखाओं की प्रीति ही विशेष रूप से रही है और अनेक अनेक जगह प्रीनर्म सखा वह भाव है जिसमें माधुर्य रस का आस्वादन करने की भी क्षमता है और सक्ष रस का आस्वादन दास रस का आस्वादन करने की भी क्षमता है इसलिए अनेक अनेक आचार्यों ने जैसे श्री रसकानंद श्री श्यामानंद प्रभु रसकानंद प्रभु इन्होंने श्री हृदयानंद जी वे है भाव के तो उनके शिष्य श्री श्यामानंद वे कहीं सक्ष भाव उनमें अवस्थित हो गए सक्ष प्रीति के होकर के बिराजमान तो ऐसे कहीं कहीं अंतर कहीं प्राप्त होता है तो प्रिय सखा प्रिय नर्म सखा होकर करके विराजमान वृंदावन में चार संप्रदाय आश्रम वहां का पूरा जो परकर था परकर है वो सब प्रिय नर्म सखा भाव का उपासक होकर के विराजमान तो प्रिय नर्म सखाओ में दोनों तरह के भाव मधुर भाव का भी आस्वादन है और साथ के साथ में उनमें सख्य भाव का भी आस्वादन है श्री प्रभुपात उनके भी पीछे के जो पद कहीं प्राप्त होते हैं वे प्रियन सखा भाव के ही सुबल भाव के ही पद प्राप्त होते हैं तो प्रिय नर्म सखा में दोनों तरह के जो भाव हैं वो प्राप्त है और उससे जो रस के डूबे हुए नहीं हैं ऐसे लोगों को भी कहीं आकर्षित करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है क्योंकि सबको उसमें प्रियर्म सखा में दास और भाव इनके द्वारा अन्य लोगों को भी आकर्षित किया जाता है क्योंकि मजो रस तो बड़ा कठिन है इसकी जगह प्रियनर्म सखा इस भाव ये भाव अधिक व्यापक होकर के स्थित है तो प्रिय नर्म सखा यह चार सखा हुए ऐसे प्रिय नर्म सख्या जो प्रिय नर्म सखी हैं हे प्रिय नर्म सखियों आपको भी हम वंदना करते हैं सखाओं की बात हो गई अब सखियों की बात करें सखी तीन प्रकार की है एक सखी है कृष्ण स्नेहाधिका सखी जिनका श्याम सुंदर से की भी अपेक्षा श्री, श्री राधारणी की भी अपेक्षा जिनकी अधिक प्रीति श्री कृष्ण में है परंतु तो ऐसी जो सखी है कृष्ण में जो ज्यादा प्रेम रखती है राधानी में प्रेम नहीं रखती है उनको अनुकरण करने वाले नहीं मिलेंगे लीला में तो है ऐसी सखी परंतु तो राघानु उपासना में ऐसी सखियां अनुकार्य हो करके नहीं है और उनका अनुकरण करने वाला पूरी परंपरा प्राप्त नहीं होती क्योंकि इन सखियों में एक अतिशयता है एक, एक एक्सट्रीमनेस है और वो ये है कि कृष्ण के स्नेह में कभी कभी ये राधिका को भी डांट देती है और राधिका की भी अवेदना कर देती है अब शिव जी की अवेदना होगी रसोपासना में बहुत स्वीकार्य नहीं होगा इसलिए वे कभी भी अमकार्य नहीं है लीला में तो है ऐसी सखी परंतु तो उनका अनुकरण करने वाली नहीं है जबकि रागानु का मार्ग सर्वदा अनुकरण करने पर ही आधारित है वह अनुगत्य का ग्रहण करने पर आधारित है गात्मिकानुसृता इम रागानुच्चते रागात्मिका का अनुसरण करने वाली जो भक्ति है उसका नाम रागानु का भक्ति है और क्योंकि ऐसी सखियों का अनुकरण करने पर कहीं अनजाने में अति उत्साह में अपराध बन जाता है श्याम सुंदर श्री किशोरी जी का क्योंकि कृष्ण के पक्ष में आकर के किशोरी जी से उल्टी सीधी बात करने लगती है ज्यादा ऐठ मत कर ये यौवन हाथ की रेत के समान है श्याम सुंदर तुझे इतना भाव दे रहे हैं तू ऐसी जा रही है ज्यादा मत ये तेरा जो प्रेम है ये बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है ऐसा कहकर के टेढ़ी बात भी कभी कभी कह देती है और वो अनचित हो जाएगा ऐसा कहना अनचित हो जाएगा इसलिए अनुगत्य में ऐसी सखियों का कोई भी अनुगत हो करके नहीं बिराजमान है देखिए कितनी बड़ी बात है स्वयं नायिका बनना तो बड़ी दूर की बात नायिका से अधिक प्रीति रखते हुए रहना ही ज्यादा उचित है नायिका की अभिन्न करके शाम से ज्यादा प्रीति करना वह भी रसकी दृष्टि से परम पर में उपास्य नहीं परंपरा ग्राह्य नहीं इससे सखी तीन प्रकार की पहले प्रकार की सखी उनको एक तरफ सर का दिया कैंसिल कर दिया उनका अनुसरण नहीं होगा क्योंकि वे सर्वोत्तम श्री उन ब्रिशवानंद विश्वानंदनी के प्रति भी उनके हृदय में कहीं अवज्ञा की भावना हो सकती है अब दूसरे प्रकार की सखी आई सखी पांच प्रकार की है ये सखियों में पहले तीन भाग्य कृष्ण स्नेहाधिका सम स्नेहा और सखी स्नेहाधिका ये तीन भेद हुए कृष्ण स्नेहाधिका की बात पूरी हो गई है अब सखी भी तीन प्रकार की है एक सखी दूसरी प्री सखी तीसरी प्रिय नर्म सखी सखी प्री सखी और प्रिय नर्म सखी ये तीन प्रकार की सखी वो है जिनका श्री राधिका के साथ में पूर्ण सक्ष भाव है और सक्ष भाव हो करके जो कहीं इन सखियों को भी सुर सखी कह सकते हैं सखी माने सुर सखी जो श्री राधिका का सर्वदा सर्वदा हित चाहती हुई सर्वदा विराजमान है और सुर सखी होकर के जो श्री राधिका के न कहने पर भी सेवा करने में सर्वदा सर्वदा प्रयुक्त हो जाती है राजका की सहायता करने में प्रयुक्त हो जाती हैं विश्व सखी हित कामना करती हैं दूसरी हैं प्री सखी प्री सखी वे हैं जो कि नुकुंज में अपने आप को बहुत छोटा करके मानती हैं भले हो कितनी भी बड़ी परंतु तो अपने आप को छोटा करके मानती हैं और सेवा में ही इनकी प्रवृत्ति है जैसे शिववृंदा वृंदावंदारिका ये अपने आप को छोटा करके मांगती है तो एक हो गई सु सखी दूसरी हो गई प्री सखी अब तीसरी जो सखी है वे हैं प्री नर्म सखी ये प्री नर्म सखी ही मुख्य सखी है इनका विशेष रूप से अनुकरण किया जाता है सभी काम अनुकरण किया जा सकता है समझने हमें तीनों प्रकार की सखियों का जो श्री राधिका के चिंदन करती हैं उनका भी जो राधिका की सेवा करती हैं उन प्री का भी और श्री राधिका के श्याम सुंदर के मिलन में जो श्री राधिका की सब प्रकार से सेवा करती हुई विराजमान हैं और कहीं क्रियात्मक योगदान करते हुए श्याम सुंदर को मिलाने के लिए अत्यंत राशि की बात को जानते हुए जो परम परम दौत्य करती हुई विराजमान होती हैं ऐसी जो सखी हैं वे हैं प्रिय नर्म सखी ये प्रिय नर्म सखी सारी अष्टयुतिश्वरी हैं श्री चित्रा जी श्री चंपकलता जी इंद्रलेखा जी चंपक लता जी तुंग विद्याजी रंगदेवी जी सुदेवी जी श्री विशाखा जी श्री ललता जी ललता जी विशाखा जी ये अष्ट सखीगण जो है ये अष्ट सखीगण सबकी सब की ये प्री नर्म सखी होकर के विराजमान इनका अनुकरण करने वाली बहुत सी सखी मिल जाती हैं। इनका अनुकरण किया जाता है और इनमें अपने मिलन की इच्छा नहीं है इनमें मिलन की इच्छा है श्री प्रिया लाल को मिलाने की तब भी श्री राधिका की समकक्ष होने पर रास इत्यादि में ये श्री श्याम सुंदर की भूजा को अपने स्कंध के ऊपर धारण करके श्याम के अंग स्पर्श उनको भी प्राप्त करती हुई रास कर सकती है रास में सम्मिलित हो है और श्याम के अंग संग को भी प्राप्त कर लेती है यद्यपि इनको अपने अंग संग में सु... सुख की प्राप्ति नहीं है जितनी सुख की प्राप्ति श्री राधिका के अंग संग में है यह समस्या हुई समस्नेहा तीन प्रकार की प्रिय सखी, माने जो दासी को ग्रहण करने वाली और प्रिय नर्म सखी अर्थात जो श्री प्रिया जी को लाल जी के साथ में मिलाने के लिए सर्वदा सर्वदा उपस्थित है और सखी कोई भी कार्य कर रही है उस सखी के कार्य में तुरंत ही सहायक रूप में जो सब प्रकार से सब अवस्थाओं में विराजमान हैं स्वयं अपना अंग संघ नहीं चाहती हैं फिर भी इत्यादि में शाम सुन्दर के अंग संघ को स्वीकार कर लेती हैं ये समझने हैं समझने स्ने कि एक विशेषता और वो विशेषता ये कि तराजों के ऊपर एक पर्ले में रखा जाए कृष्ण के प्रति इनका प्रेम और दूसरे पड़े में रखा जाए सखी श्री राधिका के प्रति प्रेम तो इनका राधा वाला जो पल्ला है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा ये तब है समा होती हुए भी श्री राधिका के प्रति थोड़ा सा इनमें पक्षपात ज्यादा है इनका भी अनुसरण किया जाएगा अब तीसरे प्रकार की जो सखी है वे हैं श्री राधिका स्नेहाधिका स्पष्ट रूप से श्री में ये जिनका स्नेह अधिक है ये सखी दो प्रकार की हैं। एक नित्य सखी और एक प्राण सखी इनमें श्री नित्य सखी हैं, दोनों ही दोनों कोटि की हैं। साधन सिद्ध होकर के भी आ सकती हैं ये नित्य सिद्ध होकर के भी विराजमान है दोनों दोनों तरह की हैं पर इनमें जो नित्य सखी हैं, वे नित्य सखी तो विशेष रूप से केवल सिद्ध कोटि की हैं। परंतु जो प्राण सखी हैं, वे प्राण सखी जो जीव कोटि से अब निकुंज में पहुंची हैं, ईश्वर कोटि में न होकर के जीव कोटि से जो निकुंज में पहुंची है वे प्राण सखी जैसे श्री रूप रत्न लवंग मंजिरी जी मंजूला जी अन्य जितनी भी सखी हैं ये जीव कोटी में नहीं है ये सब नित्य पड़कर है तो वे तो कहनाएंगे नित्य सखी और जो जीव अस्मला गुरुदेव की कृपा से श्री किशोर जी की कृपा से अपनी युथेश्वरी जो है उनकी कृपा से जब नुकुंज में प्रवेश करेंगे तो ये प्राण सखी होकर के विराजमान तो हम लोगों की जो स्थिति है वह है प्राण सखी की हमारे प्राण वहीं समर्पित हैं वे सखी होकर के विराजमान तो इस प्रकार पांच प्रकार की सखी हैं कुल मिलाकर के छह सखी एक सखी हैं, कृष्ण राधिका का स्नेहा देखा इनको निकाल दिया बचेंगी पांच छह में से इनमें तीन हैं जो नृत्य परकर होकर के विराजमान हैं, सूरज सखी प्री नर्म सखी और प्रिय सकी। प्रिय सखियों में दास भाव की प्रधानता है सखियों में राजका के संरक्षण की प्रधानता है प्रिय नर्म सखियों में श्री प्रियालाल इनको मिलाने के लिए प्रयास की ही प्रधानता है यह परंपरु उपास्य होकर के विराजमान है परंतु इनमें भी एक कहीं थोड़ी सी कमी है वो कमी ये कि ये रास में क्योंकि श्री राधिका के समान एरिस्ट्रोकेसी इनमें विराजमान है समान पद समान कुल समान वित्त इनमें विराजमान है राधिका की प्रिय सखी हैं ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर के स्पर्श को ये प्राप्त कर लेती हैं श्यामचंदर को अपने श्री अंग को छूने देती हैं श्याम चुंदर की भुजा रास में अपने कंधे के ऊपर धारण कर लेती हैं अंगना मंगना मंत्रा माधवम श्याम का स्पर्श प्राप्त कर लेती है परंतु जो तीसरे कोटि की सखी है उन तीसरे कोटि की सखी में माने मृत्यु सखी और प्राण सखी जो राधिका स्नेहाधिका है वे कभी भी श्याम सुंदर का स्पर्श नहीं करती हैं, श्याम सुंदर को छूने नहीं देती हैं अपने आप को और केवल सेवा में ही इनकी पूर्ति रहती है और ये श्री प्रिया लाल को ही मिलाना चाहती इनमें भी प्राण सखी होकर के श्री किशोरी जी कृपा करके हमको कभी स्वीकार कर तो यहां प्राणाधिका प्रिय सखा प्रिय नर्म सख्या हे प्रेम संपन्न तुला ब्रजनव्य यूनो प्रेम की संपत्ति में संपत्ति में जो जिनकी प्रेम की संपत्ति की तुलना नहीं की जा सकती है यूनो श्री और श्री और इनकी आप इनके प्रति आप लोगों का जो प्रेम है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है प्राण अधिकार प्रिय प्राणों से भी बढ़कर के श्री श्याम सुंदर को आप मानते हैं और श्री श्याम सुंदर प्रिया जी इन दोनों कोटि की सखियों को अपने प्राणों से अधिक करके मानते हैं सखियों को प्री सखियों को प्री प्रिय नर्म सखियों को प्राण सखियों को और नृत्य सखियों को ये पांच प्रकार की जो सखी हैं इन पांच प्रकार की सखियों को जो नृत्य अपना करके मानते हैं ऐसे हे श्री श्याम सुंदर हे प्री नर्म सखियों में वो चरण आप चरणाब्द रजो अम आपकी चरणों का रज का अभिषेक मुझे कब प्राप्त होगा साक्षात अवाप्य सफलोस्त मवईब मूर्धना यह रज साक्षात् मूर्धना अवाप्य हो इस रज को हे श्री ललता विशाखा आपकी चरण रज को हे श्री रूपमुंजरी रत्न आपकी आपके चरण रज को मैं अपने मस्तक माथे के ऊपर साक्षात प्राप्त करके सफल हो जाऊं तो साक्षात आपके सफल हो तो मई मूर्धा मैं अपने मूर्धा माने सिर के ऊपर आपकी चरण रज को धारण करके कब सफल हो जाऊं मेरा ये मनोरथ तब सफल होगा जब आपकी चरण रज को मैं अपने मस्तक के ऊपर धारण करूंगी अब प्रार्थना कर रहे हैं शीघ्र के आगे के श्लोक में वृंदावनीय मुकुट ब्रजलोक सेव्य गोवर्धनाचल गुरो हरिदास वर्यो तत्सनिधि स्थित युषो मृत श्रास्व प्रेता मनोरथ ला सहसोभवंतु बुलेश गोवर्धन आप मेरे ऊपर कृपा करे वृंदावनीय मुकुट हे श्री गोवर्धन आप वृंदावन के मुकुट होकर के विराजमान हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ स्वरूप होकर के आप ही विराजमान हैं वृंदावन के जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में मुकुटमणि शीघ्राज्य तो वृंदावन ये मुकुट ब्रज लोक से हे व्रज जनों के परम परम से सारे ब्रजवासी आपकी ही मुख्य रूप से सेवा करते हैं ब्रजनों के सेव्य होकर के नंद बाबा के सेव्य होकर के कृष्ण के भी सेव्य होकर के विराजमान कृष्ण ने स्वयं ने जिनकी सेवा करके ब्रजवासियों को सेवा का एक आदर्श उपस्थित किया गोवर्धना चल गोरो गोवर्धन पर्वत हे गुरु विराज बाबा हाँ सब लोग बाबा कहते हैं गिराज बाबा जो सबके प्रधान होकर के विराजमान तो हे गोवर्धन हे गोवर्धन पर्वत हे गाय बाबा बोलो हरिदास वर्यो आप हरिदास वर्य होकर के विराजमान हैं भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं और आपकी सेवा का ही आदर्श मानक अपने सामने रख करके एक मॉडल आपके सामने रक, अपने सामने रख करके उस मानक के आधार पर ही जितने भी भक्तगण हैं वे सब आपकी सेवा कर हरिदासवर होकर आप विराजमान ती स्थिति कृष्ण की निरंतर निरंतर को प्राप्त किए हुए हैं कृष्ण जिनके पास में ही सदा रहते हैं तत्सनिधि स्थित युषा श्री कृष्ण जिनके पास में ही रहते हैं और जो कभी निकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल उनके विलास के रूप में विलास में सखियों होकर के विराजमान कभी सखाओं के साथ में पानी यवस्कंदर कंदर कंदमूल सब प्रकार से श्री गोवर्धन श्री श्याम सुंदर की सेवा करने वाले होकर के विराजमान हैं ऐसे है हरिदासव चाहे सखा हो चाहे सखी हो दोनों ही रूपों में श्री गोवर्धन विराजमान होकर के हरिदासवर्य होकर के श्री प्रियालाल की सेवा करते हैं पेता मनोरथ लता सहसो भवंतु तत्स जुसाह गोवर्धन मैंने आपकी संधि संरणागत स्वीकार कर ली है आपकी तरहटी में मुझे निवास प्राप्त तो हो और ऐसा धारण करते हुए हृदयशिलास्व मेरी हृदय रूपी शिला के ऊपर आप एता मनोरथलता सहसोद भवंतु यदि आप कृपा करेंगे तो मेरे हृदय रूपी पत्थर के ऊपर भी ये मनोरथ रूपी लता उत्पन्न हो जाएगी पत्थर पर लता उत्पन्न नहीं होती है परंतु तो आप कृपा करोगे तो मेरे हृदय शला स्व शिलासु अपेता मेरे हृदय रूपी शिलाओं के ऊपर भी ये मनोरथ लता सहसा उत्पन्न हो जाएगी ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो ये वृंदावन के मुकुट के द्वारा सेव्य हे गोवर्धन पर्वत हे गुरु सब ब्रजवासियों के पूजनी हे हरिदासवे श्री कृष्ण की प्रमुख सेवा करने वाले और आपको ही मानक बना करके हम ब्रजवासी श्री गोवर्धन के सब प्रकार से सेवा करते हैं आपकी संधि को मुझे मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो संधिधि स्थित जुषा आपके निकट में मुझे निवास प्राप्त हो मम हृष्ठ आशु मेरी हृदय रूपी शला, शला के ऊपर भी ये मन लता सहसो भवंतु सहज उत्पन्न हो जाए ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो ये भी अभिलाषा सब संकल्प है प्रत्येक पंक्ति में यहां प्रार्थना करें उसमें भी संकल्प केवल सेवा सेवा की संकल्प नहीं है बल्कि साधन करने के लिए संकल्प है आप श्री राधा कुंड उनकी वंदना कर रहे हैं एक श्लोक में बड़े सुंदर सुंदर माने राधा कुंड की वंदना के श्री गोवर्धन की वंदना सुंदर श्लोक है स्तुति के भी श्लोक है ये बड़े सुंदर श्री राधे समीय सरोवर तीर बसान समय चजान संस्थान तीरपान तो जनता मम तर्ष बल्य पाल्या कुसुमता पालिता पलिता श्री राधया हे श्री राधा कुकु आप श्री राधिका के साम प्रतीत हो रहे हो यथा राधा तैकुंड प्रिय वैसे ही हो और राधिका जैसे प्रेम का दान करती हैं ऐसे ही श्री राधा कुंड को यदि प्रदान प्रणाम किया जाए तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए राधा कुंड और राधिका में अंतर करके नहीं देखा जाए तो हे श्री श्री राधे आसम हे श्री राधिका के समान त्वीय तो सरोवर हे श्री राधिका आपके जो सरोवर हैं तो तीर भसानी मुझे आपके तीर के पास में निवास प्राप्त हो जाए यह भी संकल्प है सब संकल्प चल रहा है अभी तो मैं आपके सरोवर के किनारे कब निवास करूंगी और, समेच भजान और समे भजान संस्थान और समय पाकर के यहां राधा कुंड के निकट ही समाप्त हो जाओ समे भजान संस्थान समय माने समय आने पर भजान संस्था यहाँ पर संस्था को भी प्राप्त कर लू मैने समापन भी हो जाऊ श्री गोवर्धन श्री राधा कुंड ये शरीर चूट भी जाए ये अभिलाषा कर रहे तो नीर नीरपान जनता मम तर्श बल्ले हे श्री आपके जल का पान करके मेरे हृदय में तर्श बल्ले ये तृष्णा रूपी माने प्यास मेरे हृदय में जो प्यास उत्पन्न हुई है ये प्यास रूपी लता पाल्या इसका आप ही पालन करोगी मेरे हृदय में ये जो अभिलाषा रूपी लता उत्पन्न हुई है इस अभिलाषा रूपी लता का हे श्री राधा आप ही पालन करें और त्वर कुमिता आप ही इसमें फूल ना तुम्हारे जल से सिंचन होने से ही ये लता में फूल आएंगे और, पल और इसे पीला करने का काम भी तुम्हारा है सुखाने का काम भी तुम्हारा यहाँ ये बोई जाए यहां ही ये पुष्पित हो और यहाँ ही पीली पड़ करके झड़ जाए ये मेरी जो आ, ये जीवन रूपी जो लता है वह यहां ही समाप्त हो जाए ब्रज की रज में किसी तरह से रज मिल जाए ये ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है ऐसी ऊपर कृपापान जनता आपका जल पान करके मेरे हृदय में जो तृष्णा की लता उत्पन्न हुई है इसको आप ही पालन करेंगे श्री राधा आप ही पालन करेंगे कुसुमिता <laughs> इसको पुष्पित करेंगे और पालताश्च पलताश्च कार्य और इनको पीला करके सुखाने का कार्य भी आप ही करेंगे मुरझाने का कार्य भी इस शरीर का आप ही करेंगे ऐसी कृपा कर क्या यहां पर जगत में सब लोग चरंजीव होने का वरदान मांगते हैं यहाँ पर वरदान मांगा जा रहा है कि कब श्री वृंदावन में ये शरीर छूट जाए इसका बल बलिहारी जाको जग मरमो कहे सो मेरे आनंद ये रसकों की बोली तो यहां पर पलता मुझे पीला बनाने वाला ये भी आप ही तो ऐसी कवि कृपा करें कि ये रज प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करते हुए विराजमान वृंदावनीय सुरपाद पादप योग पीठ स्वस्मिन् स्वस्मिन बलादेह निवास स्वयं यत् ते तदीय तल तस्थुष एव सर्व संकल्प सिद्धि अब कह रहे हैं कि वृंदावनीय सुरपादप योगपीठ अब श्री वृंदावन के वृक्ष उन वृंदावन के वृक्षों को श्री नुकुंज योगपीठ के जो कल्प वृक्ष हैं उन कल्प के ही स्वरूप में श्री वृंदावन की जो लता पताए हैं उनको बंदना कर रहे के, हे वृंदावनी कल्प आपकी शरण ही मैंने ग्रहण की है जितने भी रसिक जन आए वृंदावन में वे लता पता का आश्रय लेकर के ही आए कोई पहले से अपना फ्लैट बुक करा करके नहीं आए फ्लैट बना करके नहीं आए सब लता पता के भरोसे आए फिर कहीं लता पताओं ने आश्रय दिया कहीं इधर उधर गुफाओं में रहते रहे फिर बाद में जाके कुटिया बन गई बन गई बन गई तो ठीक नहीं बन तो ठीक परंतु तो वृंदावन उनके लता पताओं का आश्रय लेकर के विराजमान हुए तो हे वृंदावन सुर पादप वृंदावन के हे कल्प वृक्ष माने कल्प पादप माने पैर से जो पिए उसका नाम पादप पाद माने पैर वह माने पीने वाला जो भी खाना पीना है वो जड़ से ही वृक्ष लेता है इसे वृक्ष का एक नाम हो गया पादप तो हे वृंदावन वृंदावन के पादप हे वृंदावन के वृक्ष ब्रिक्ष, वृक्षों कहते हैं पादप योगपीठ आप योगपीठ में विराजमान हैं माने जीव को श्री कृष्ण प्रियालाल इनसे मिलाने वाले हैं और प्रियालाल को भी मिलाने वाले योगपीठ का मतलब है जहां प्रियालाल को मिलन की प्राप्ति हो वो स्थान और जीव को भी लीला में संयोग की प्राप्ति हो योग के द्वार जीव का लीला में संयोग और श्री प्रियालाल इनका लीला में एक दूसरे से मिलना ऐसे है श्री योगपीठ के श्री के वृक्ष स्वस्मिन बलाते ही निवास है आप बलपूर्वक मुझे स्वस्मिन बलाते ही निवास मुझे यहां श्री वृंदावन में आप अपने निकट ही निवास प्रदान करें हे वृंदावन के वृक्षो आप मुझे अपने पास में ही निवास है निवास प्रदान करें स्वयं यदे त्वीय तल मैं आपके तल के किनारे तस्था मन नवास करने वाला बन करके रहूं मैं आपके तल के नीचे ही नवास करने वाली बन करके कब रहूं नवास करने वाला बन करके कब रहूं सर्व संकल्प सिद्धाध पुरुष शीघ्र कल्प वृक्ष के नीचे रह करके यदि कोई अभिलाषा करेगा तो उसकी अभिलाषा कल्प वृक्षावासी पूरी करेंगे कल्प का एक स्वभाव है कि वह अविकृत परिणाम उपस्थित करता है माने स्वयं तो परिवर्तन होगा नहीं और फल को प्रदान कर देगा उसको कहते हैं अविकृत स्वयं में बेकार नहीं आया कल्प में बेकार नहीं आता है परंतु वृक्ष के नीचे रहकर के कोई ये कल्पना करे कि मुझे मोतीचूर के लड्डू मिल जाए तो लड्डू आ जाएंगे पंथकल्प वृक्ष में कोई बेकार नहीं आएगा चिंतामणि में अपने आप में कोई विकार नहीं आएगा पर जितनी भी अभिलाषाएं हैं वे पूरी कर देंगे मन मंत्र औषधि इन सब का यह प्रभाव है कि उनमें अपने आप में कोई विकार नहीं आता है और वस्तु को सर्व वस्तुओं को वे उत्पादक होकर के विराजमान होती तो हे श्री कल्प वृक्ष संकल्प सिद्ध मपे साधी ग्रम आप संकल्प सिद्धि करते हुए विराजमान हो ऐसे श्री वृंदावन के वृक्ष उन वृक्ष लताओं की वंदना की और आगे कह रहे हैं श्री वृंदा देवी जी उन वृंदा देवी जी की वंदना कर रहे हैं दो वस्तु ही मुख्य हैं एक तो श्री वृंदा देवी और दूसरी ऋषि यमुना जी यमुना जी हैं पुष्ट स्वरूप कृपा स्वरूप साक्षात कृपा मूर्ति होकर के श्री यमुना जी विराजमान और श्री वृंदा देवी हैं लीला श्री कृष्ण लीला में पौर्णमासी जी हैं योगमाया श्री वृंदा जी हैं वे लीला शक्ति और श्री यमुना जी ये कृपा शक्ति ऐसे योगमाया बृंदा और तुलसी श्री यमुना इन तीन इनका आश्रय ग्रहण करके साधक परम्परम कृतकृत हो करके विराजमान होता है तो इन्हीं की वंदना कर रहे हैं वृंदावन स्थिर चरान पलपाल यात्री हे श्री वृंदा देवी आपने ठेका ले रखा है वृंदावन में जितने भी स्थर स्थिर चर है स्थावर जंगम उन सब का पालन करने वाली हैं। तो स्थिर चरान पर पाले इनका आप पालन करने वाली हैं हे वृंदेनो श्री प्रियालाल ये दोनों परम परम रसिक होकर के विराजमान हैं इन प्रियालाल के अति सौभाग्यनो अत्यंत सौभाग्य को आप प्रदान करने वाली हैं मैं प्रियालाल की दासी हूं इस सौभाग्य को आप प्रदान करने वाली हो आध्यासी इनके सौभाग्य से आप युक्त हैं तत्कुरु कृपाम गणना यथ श्री राधिका परकरेश मम आप सिद्धेत हे श्री वृंदे देवी वृंदा जी आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिस जिससे श्री राधिका परजनेशु मम आप सिद्धेत मेरी भी गिनती गणना यथ मेरी भी गिनती श्री राधिका परिजनेशु श्री राधिका के परिजनों में राधिका की सेविकाओं में मेरी भी गिनती सिद्धे सिद्ध हो सके हे शिवृंदा जी आप मुझे लीला में प्रवेश प्रदान करें श्री पौर्णमासी जी की कृपा से श्री यमुना जी की कृपा से और श्री वृंदा जी की कृपा से इन रवि शिववृंदा जी लीला शक्ति हैं उनकी कृपा से मुझे लीला में कहीं प्रवेश की प्राप्ति हो और तुलसी माला का धारण करना जैसे तुलसी जी को आत्मसमर्पण है मंत्र के द्वारा श्री योग मंत्री काम गायत्री मंत्र उसके द्वारा श्री पौन मास जी सिद्ध स्वरूप कृपा करके प्रदान करती हुई विराजमान हो और श्री पुष्टि रूप श्री यमुना वे मेरे हृदय में श्री श्याम सुंदर के प्रति जो पुष्ट भक्ति है अर्थात श्री श्याम सुंदर के प्रति लौकिक सद्बंध भाव से की गई जो भक्ति है वो भक्ति मुझे प्रदान कर कुछ लोग लीला में जो प्रवेश करेंगे शिव बल्लाचार्य रूप कर रहे हैं वे मर्यादा भक्त होकर के विराजमान कोई पुष्ट पुष्ट होकर के विराजमान कोई मर्यादा पुष्ट होकर के विराजमान कोई प्रवाह में रहते हुए भी कहीं पुष्ट होकर के विराजमान होते हैं। तो साधन के बल पर कि किसी को मर्यादा रहते हुए मर्यादा का पालन करते हुए जो विराजमान हुए वे मर्यादा भक्त होकर के विराजमान है पहले मर्यादा में थे फिर आए साधन भक्ति में मधुर भक्ति में वे मर्यादा पुष्ट होकर के विराजमान हुए कोई पुष्ट पुष्ट होकर के नित्य परकर ही होकर के विराजमान है उनके द्वारा और कोई पुष्ट साधन को करते हुए कृपा के साधन को अपनाते हुए कोई पुष्ट होकर के विराजमान तो जो नित्य परकर है वो तो अपने आप पुछ्ट ही पुष्ट पुष्ट होकर के विराजमान है तो नित्य ही प्रेममय होकर के विराजमान परंतु उनकी कृपा से शिल्लता, विशाखा इत्यादि की कृपा से साधक वह भी पुष्ट होकर के विराजमान होगा उसे भी मंजरी स्वरूप की कहीं प्राप्ति होगी तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा तीन मार्ग हैं जो कर्म मार्ग में पड़े हुए हैं वे हैं मर्यादा मार्ग में पड़े हुए निप्रवाह मार्ग में जिन्होंने वैधि भक्ति को अपनाया वे हैं मर्यादा भक्त और जिन्होंने नित्य परकर का अनुगत्य ग्रहण करके रस परकर जो है उसका अनुगत्य ग्रहण करके उन अनुगति के द्वारा जिन्होंने कृपा को प्राप्त किया है जो रागात्मिक का पर है उसका अनुगत्य ग्रहण करके जिन्होंने मंजरी स्वरूप को प्राप्त किया है वे जो भक्तगण हैं वे भक्तगण कराएंगे पुष्ट भक्त अब ये जो पुष्ट भक्त हैं इन भक्तों में कोई मृत्यु पुष्ट होकर के विराजमान को भी पुष्ट भक्तों की कृपा के द्वारा पुष्ट होकर के विराजमान कोई मर्यादा के द्वारा पुष्ट होकर के विराजमान हुए अर्थात कोई वैधि भक्ति से फिर पुष्ट भक्ति में आए कोई पुष्ट भक्तों की कृपा के द्वारा ही विराजमान हुए कोई स्वतः ही स्वरूपूत शक्ति होकर के शीललता विशाखा ये स्वरूप शक्ति होकर के विराजमान है ये नृत्य पुष्ट होकर के विराजमान तो नृत्य पुष्ट पुष्ट पुष्ट और मर्यादा पुष्ट इस प्रकार कोई कृपा के माध्यम से वहां जाएंगे केवल टर्मोलॉजी का अंतर है जो भाव है उसमें अंतर नहीं है वही है कृपा के द्वारा ही वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है तो यहाँ परिजनेशु श्री राधे राधिका, राधिका हे श्री वृंदे आप श्री राधिका के परिजन में मेरी भी गिनती करें क्योंकि श्री यमुना श्री पौर्णमासी जी और श्री तुलसी जी इन तीन की कृपा के द्वारा ही लीला में साधक की स्थिति हो सकती है वृंदावन पते वृंदावना वन पते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारेढ्य गोपीश्वर वाह ब्रिजवि से योग पद में प्रेम नृपादे नमो नमस्ते अब श्री गोपीश्वर भगवान उनकी वंदना कर रहे हैं वृंदावन की जो अवनी भूमि उसके हे अधिश्वर होकर के आप विराजमान जैसे मथुरा भूमि के अधिश्वर होकर के भूतेश्वर ऐसे श्री वृंदावन की भूमि के अधिश्वर होकर के श्री गोपीश्वर विराजमान है जिन गोपीश्वर की कृपा के द्वारा नारद को नारदी गोपी का स्वरूप प्राप्त हुआ पद्म पुराण में वो प्रसंग वर्ण किया गया कि श्री गोपीश्वर भगवान की जब शरणागति ग्रहण की तब गोपीश्वर भगवान ने कहा नारद तुम श्री बृंदा का आश्रय ग्रहण करो श्री गोवर्धन तट पर तलहटी में निवास करो और श्री यमुना जी में स्नान करो उस समय श्री नारद कुंड में श्री नारद जी ने स्नान किया नारद कुंड के पास में गोवर्धन तलहटी में निवास किया गोपेश्वर भगवान की कृपा और श्री बृंडा देवी जी की कृपा को प्राप्त किया और जैसे ही उन्होंने गोता लगाया श्री यमुना जी में वैसे ही अपने आप को गोपी देह के रूप में प्राप्त किया और फिर रास का दर्शन श्रीनाराय जी ने किया तो ये प्रसंग जो है वो पुराने के द्वारा प्र, प्रमाणित होकर तो गोपीश्वर हे गोपीश्वर आप कैसे हैं बोल वृंदावन अवन पति वृंदावन की भूमि के स्वामी होकर के विराजमान है जय सोम हे सोम श्री पार्वती जी के साथ में आप विराजमान है जय सोम श्री पार्वती जी के साथ में आप विराजमान है जिन्होंने अपने मस्तक के ऊपर चंद्रमा भी धारण कर रखा है हे सोम सोमौल्य संनातन नारेढ्य सन्नंदन सनातन नारद इनके द्वारा भी हे श्री गोपीश्वर भगवान आप पूजनीय होकर के विराजमान है कृपा करके स्वयं गोपीश्वर स्वरूप में विराजमान हैं और गोपीश्वर होकर के स्वयं रास्ता सब दर्शन कर रहे हैं और ब्रज विलास योगांध्र पद में ब्रिज विलास ही श्री ब्रज गोपी कागण उन ब्रिज विलास के श्री गोपियों के चरण कमल इनका निरंतर निरंतर श्री राधिका चरण का चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने वाले हैं विलासमय जो हो रहा है इसी योग में ही जो लगे हुए हैं और इस ब्रिज विलास योगों को जो प्रदान करने वाले हैं प्रेम प्रयक्ष निरुपाधि आप मुझे प्रेम प्रदान विभो मंदार करोह ध्वस्त दोषा तम शिवम शिव जी के स्वरूप का श्रीमदभागत वर्णन किया गया कृष्ण आया हस्तला चित्रमल बालुकम ता समा है कालिंद्या। सब गोपियों को लेकर के कालिंद जी के पास में आए अब जो यमुना पुलिन है वो यमुना पुलिन श्री गोपीश्वर का ही स्वरूप है यमुना पुलिन अलग वस्तु नहीं है यमुना पुलिन श्री गोपीश्वर का ही स्वरूप होकर के श्री गोपीश्वर जी यमुना पुलिन के रूप में विराजमान है और यमुना पुलिन के माध्यम से श्री गोपीश्वर का ही वर्णन किया जा रहा है के सबको लेकर के निर्विश पुलनम श्री कालिंद के पुल में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया विभुत कुंद मंदार जहां पर कुंद मंदार खिल रहे हैं मंदार के के आंख भी खिल रहे हैं शिवजी कपड़े बाहर वाहन है इसलिए विकसित कुंद मंदार मंदार पुष्प जो है वो मंदार पुष्प भी आंख भी जहां पर खिल रहे हैं विकसत सौ अनिल जहां पर भोरा जहा से क्रीड़ा कर रहे हैं हमारे वृंदावन की विशेषता में विशेषता मिलेगी कि रात के समय भी यहाँ भोरा भोरा घुसते हैं और कहीं भी मिलेंगे सूरभ्य अनिल षट पदम जो भोरा हैं वो भी वायु में क्रीड़ा करते हुए रात के समय भी विराजमान है राज के समय शरद चंदोह हो अब शिवजी भी मास्के पे मुकुट धारण कर रखे हैं तो जो चंद्र का धारण किए वो चंद्र का भी कुछ मुकुट जैसी चंद्र का है उसमें आकर कहीं झलक रहा है शिव जी के स्वरूप का तो शरद चंद्र अंशु संदोह शरद की जो चंद्रमा की जो अंशु माने किरण उनका संदोह माने समूह शरद चंद्र संदोह ध्वस्त दोषा तम श्यवम जिससे रात्रि के जितने भी दोष हैं वे सब दूर हो जाएं और श्री गोपीश्वर भगवान की आराधना करने पर भजन में आते वाक जितनी भी बाधाएं हैं वे बाधाएं सब दूर हो जाएं दोषा तमा सारे दोष जो हैं वो दूर हो जाएं ऐसे कौन बोले शिवम पुल शिवम पुलिन ही शिव रूप में विराजमान है बोल गोपीश्वर भगवान परम कल्याण में है ये पुलिन अथवा शिव ही पुलिन रूप में जहां विराजमान है कृष्ण आया हस्तरला चित कोमल बालकम श्री यमुना जी वे जिस समय आते हैं उस समय यमुना की लहरिया भूमि वो परम परम शोहा को प्राप्त हो रही है इसलिए वंदना कर रहे हैं गोपीश्वर भगवान की को गोपीश्वर ब्रिज विलास योग पद में ब्रज रूपी योग में जो लगे हुए हैं ऐसे श्री गोपीश्वर भगवान आपकी जय हो प्रेम प्रच्छ निरुपाधि मेरे हृदय में आप निरुपाधि प्रेम को प्रदान करें निरुपाधि प्रेम का तात्पर्य है न भोग की इच्छा न मोक्ष की इच्छा अन्य हम लाश का शून्य जो प्रेम है वो कृपा करके मुझे प्रदान करें नमो नमस्ते आपको बार बार प्रणाम है बार बार प्रणाम है और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं किल वासना भयतरे वृंदावनम तत्तम अब श्री वृंदावन की वंदना कर रहे हैं कि अरे भैया मेरे मन हित्वान्या किल वासना अन्य वासना भोग मोक्ष की वासना का त्याग करके भजरे वृंदावनम तत्तम श्री वृंदावन का तू आश्रय ग्रहण कर वृंदा माने राधे का उनका वन वो कहलाया वृंदावन अथवा वृंदा माने श्री राधे का उनका अवन जहां पर हो उसका नाम है वृंदावन अथवा वृंद माने भक्त वृंद उनका जहां पर अवन रक्षण हो उसका नाम है वृंदावन अथवा वृंद का तात्पर्य है राक्षस बिंद भजन में आने वाली बाधाएं उन बाधाओं का जहां अवन हो मान विनाश हो उसका नाम वृंदावन अथवा वृंदावन श्री लीला शक्ति स्वरूप श्री वृंदा देवी वे जहां की पालिका होकर के लीला की सारी सामग्री तुरंत तो तो उपस्थित कर दे और भक्ति के हृदय में भी सेवा में जिस सेवा में जिस चीज की जरूरत हो उस वस्तु को उत्पन्न कर दे श्री वृंदा और श्री यमुना जी इन दोनों की विशेषता ये है कि ये दोनों की दोनों जितनी भी इच्छाएं हैं सेवा में जिस चीज की भी जब जरूरत पड़े उसको उपस्थित करने वाली श्री यमुना जी इसीलिए श्री बल्धवाचार्य चरण कह रहे हैं नमाम यमुना पद पंकज रेणु प्रकटमोद्र सकल सिद्ध हेतु मुदा, मुरारी सकल सिद्धे मुदा। इसकी श्री विठलनाथ जी ने श्री गुसाई जी ने जो टीका की उसमें कह रहे हैं कि श्री यमुना जी आठ प्रकार की जो सिद्धि है ये जो ष्ट के जो आठ श्लोक हैं, उन आठ श्लोक में आठों प्रकार की जो सिद्धि है वो आठों प्रकार की सिद्धि सेवा की सिद्धि कोई वो अणि महिमा वाली सिद्धि नहीं है ये सेवा वाली जो सिद्धि है वो सेवा वाली सिद्धि श्री यमना जी का आश्रय ग्रहण करने पर सेवा की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, सकल सिद्धि सेवा की भावना उत्पन्न होना सेवा की भावना होने में जिस वस्तु की जरूरत है उस वस्तु की उपलब्धि हो जाना वस्तु उपलब्ध होने पर उसका सेवा में विनियोग होना और सेवा में विनियो होने पर श्री प्रिया लाल के द्वारा उस सेवा को ग्रहण करना ये सकल सिद्धि संपूर्ण जो सिद्धि है उनको कृपा करके सकल सिद्धि की व्याख्या श्री बिठलनाथ जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की वो जो श्री जी है वो तो अद्भुत विराजमान तो सकल सिद्धि श्री यमुना जी के आठ श्लोकों में जो हैं, वो आठ सिद्धियों को उनकी शोहा, उनकी उनकी लीला में में रूप श्याम सुंदर के साथ में मिलन जितनी भी सिद्धियां हैं उन सब सिद्धियों का बड़ा मधुर वर्णन श्री यमुना जी की मेहिमा का बड़ा मधुर वर्णन किया तो यहां पर कह रहे हैं कि श्री वृंदावन वृंदावन की भी यह विशेषता कि सब वस्तु सेवा की करें श्री की भी विशेषता कि सब वस्तु प्रदान करें तो कह रहे हैं बासना अरे भैया मेरे मन तू वृंदावन का भजन कर कौन वृंदावन बोले वृंदा श्री राधिका उनके द्वारा रक्षित भजन की सारी बाधाओं से दूर और रसकों की जो अपूर्व विश्राम स्थली होकर के बिहार स्थली होकर के सेंचुरी होकर के विराजमान में इस वृंदावन को रसकों का कहीं अभ्यारण्य कहा गया शिव वृंदावन रसकों का वृंदावन की जो एक व्याख्या की गई वो व्याख्या की गई वृंदावन रसकों का अभ्य अभ्यारण्य जैसे अभयारण्य में कहीं जिसका भी जो सेंचुरी है उसमें वो होकर के रहता है इसी प्रकार वृंदावन ये रसकों की सेंचुरी है और इसमें जल्दी से रस की प्राप्ति उनके अनुकूल जो वातावरण है एटमोस्फियर है वो यहां पर जैसा प्राप्त होता है जैसा थे श्रीमद वृंदावन में प्राप्त है रस का वैसा पाथे कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है भोजन की जैसी सामग्री जैसा पाथे रस की सामग्री जैसे यहाँ प्राप्त है वैसी और कहीं दूसरी जगह नहीं है अतः रसकों का अभ्यारण्य ये वृंदावन उस वृंदावन का अरे मेरे भी भैया मेरे मन तू आराधन का राधा कृष्ण बिलास बाद चेत बिंदत हो यदि तू अभी श्री राधा कृष्ण के विलास समुद्र के रस का आस्वादन प्राप्त नहीं किया है तो भैया तू बृंदावन भजतो वृंदावन का सेवन कर वृंदावन का सेवन कर शक्तुम शक्नुथ नुन तत्व हृदय यदि तू विषयों में बासना का त्याग कर सकने में भी समर्थ नहीं है आप रहा। सुदराचार भाग साथ हुई में होते धर्मात्मा। धर्मात्मा रहने लगेगा तो फिर जल्दी से हो जाएगा। रसिक धर्म तुझ में आ जाएंगे इसलिए त्यक्तम शक्ति अपने पुनः तत्व यदि विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं भी कर सकता है तो तत्परी माने शिव वृंदावन में ही निवास करते हुए अपने अरे मेरे हृदय की वृत्तियों तुम विश्रद्धा श्रेय था विशेष श्रद्धा के साथ में दृढ़ विश्वास के साथ में शिव वृंदावन की रज का आश्रय लो श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय केवल विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास नहीं सुदृढ़ विश्वास नहीं निश्चय सुदृढ़ विश्वास चार चार विशेषण दे दिए श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ केवल विश्वास ही नहीं सुदृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं सुदृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास श्रद्धा विश्वास पे विश्वासी, दृढ़ विश्वास पे सुदृढ़ विश्वास फिर निश्चय और कह दिया पीछे कहीं कसर नहीं रखी सूणा खनन न्याय से जैसे खूंटा गाड़ करके गाड़ा गया हो ऐसे विश्रद्धा विशेष शुद्धा सहित भैया वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर संकल्प कल्प द्रुम का आश्रय ग्रहण करके यहां विराजमान हो अर्थात मैंने जो संकल्प किए हैं इन संकल्प का अरे साधक जनों तुम भी इसी प्रकार संकल्प करते हुए विराजमान हो और इस संकल्प कल्प्रुम के पास में रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी सेवा करने की यही अभिलाषा कृपा करके उत्पन्न होगी बोल लाली लाल की जय ऐसे संकल्प कल्प द्रुम आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं